जल्द भी सकता है बिल्कुल छुट्टे से संतु में भी वो संचरण करेगा नक्षत्रों की रश्मियों में भी वो संचरण कर लेगा रश्मि का साधा मिल जाए तो गोपू को भूल जाएगा तो जब किसी व्यक्ति विशेष से मिलना हो तो जिन रोगियों का आकाश गमन सिद्ध है तो यदि किसी व्यक्ति विशेष से मिलना है कोई उन अच्छे व्यक्ति से तब तो पूरा आकाश मार्ग से ही आ जाते हैं और नहीं तो से आकाश मार्ग से जाएंगे बाद में सामान्य हो जाते हैं वृंदावन में एक बैठ जी है अभी तो नेपाल अधिक रहने लगे वो बहुत अच्छी योगी है बहुत बड़े योगी लोग बताते थे दो तीन साल पहले कोई देर का दिखाने ले गए थे बोले श्रावण मार्ग में हिमालय से योगी आते हैं आकाश वृंदावन तो की सीमा में आने पर सामान्य बोला तो एक महीने गोली इसके नीचे रहते हैं सामान्य भी करे रहते हैं कोई या ना कोई बड़े वो हो जाएंगे फिर उधर दर्शन भी कभी कभी करेंगे थोड़ा घूमेंगे कहीं भोजन की भी नहीं रहते यदि कोई देख लाओ थोड़ा भूमि तो के लिए कहीं नहींन की सीमा में आते हैं तो सामान्य तरह के लोग सामान्य से भी ज्यादा सामान्य हो जाते हैं जैसे हो जाते हैं बता रहे थे वो ये दिखाने देंगे तो में तो में यदि आइए मिल जाएंगे लेकिन सबसे ज्यादा बात नहीं करेंगे हमने कहा आप तो रह देंगे नहीं तो कैसे बोले मेरा नाम बता देना तो आपसे बातचीत हो जाएगी हम कह सकते हैं उन्होंने जगह हमको दिखाई बताए आ जाइए तो आपकी बातचीत होगी बहुत सामान ये लोग तो और सामान से भी ज्यादा सामान रहेंगे हाँ जी देखेंगे सुविधा है ऐसा तो जो हिमालय में ज्यादा वितरण करते हैं योगी हैं वो तो उनको, तो उनको तो मिल जाते हैं हिमालय में वो जाते हैं अब पता रहे थे बुढ़े हो गए तो नहीं जाएंगे दो साल पैसे बोले नहीं हर साल वो तीन चार महीने हिमालय में रहते हैं ाहन हिमालय में जो क्या दामोदर कुंड है उसके भी आगे आगे बहुत दिन चलते रहते हैं बहुत दिन चलती रहती हैं वो आता है ना कि हिमालय में रेस के देवता रहते हैं वो तो बताते हैं कि बड़े बड़े भवन के अंदर हैं बड़े सुंदर सुंदर रंगणी भवन बने हुए हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह और उसका प्रमाण एक साथ में गया था फोटो कैमरे से लेकर अच्छी अच्छी बात से उपड़ खाबड़ होगा अंदर जा सकता है हम्म ऐसा पानी भी नहीं है जहाँ पंद्रह पंद्रह दिन चलने पर पानी नहीं मिलेगा उसके आगे की मैं संख्या नहीं चले थी हमको बोलते थे चलिए कि हम बढ़् हो गए अब आगे से जाएंगे नहीं, नहीं तो मेरे को आपको दिखा नहीं है तो ऐसे लोग अभी अभाव नहीं होता है संख्या कम हो बहुत कम हो जाती है आज तैतालीस फीट रहे ना तो ये है बहीकार से शरीर के बाहर वृत्ति तो वृत्ति होगी चित्त की, की शरीर के बाहर वृत्ति चित्त की चित्त की वृत्ति यहाँ पर दो प्रकार की कही जाएगी कल्पिता और अकल्पिता तो शरीर के बाहर चित्त की अकल्पिता वृत्ति महाविदेहा नामक धरना कही जाती है क्या कही जाती है महाविदेहा नामक धरना कही जाती है तथा उस महाविदेहा नामक धरना से ज्ञान के आवरण का छय हो जाता है ज्ञान के आवरण का क्षेत्र हो जाता है ज्ञान का आवरण जो रजतंभ है ना बुद्धि का उसका नाश हो जाता है और रजतंघ के कारण क्या है क्लेस कर्म विकास ये सभी समाप्त हो जाते हैं ऐसा और भी आगे देखेंगे शरीरादि मनोह वृत्ति लाभो विदेहा नाम रहेगा शरीरा सूत्र में बही था बही कर सूत्र तो में वृत्ति है तो वृत्ति से क्या लिया मनसावृत्ति है वही सूत्र में है ना मनसावृत्ति लावा का अध्ययन किया सूत्र में भी विदेहा है ना नाम धारणा का अध्ययन किया शरीर से बाहर मन की वृत्ति का होना विदेहा नामक धारणा कही जाती है धारणा क्या है देश बंधन क्या चित्त धारणा चित्र को किसी एक स्थान में बांध देना को किसी एक स्थान में लगा देना क्या है धारणा है तो शरीर से बाहर प्रशिक्षण शरीर से बाहर जा रही है अच्छे ऐसा है धारणा ऐसा तो शरीर से बाहर मन की वृत्ति का होना विधेय नामक धारणा कही जाती है विधेयह नामक धारणा यदि शरीर प्रतिष्ठा मनसू बहिर्वृत्ति मात्र कल्पिता नाम धारणा शरीर प्रतिष्ठितस्य मनसा शरीर में स्थित मन की शरीर में स्थित कौन है मन स्थित है शरीर में स्थित मन की बाहर वृत्ति मात्र से वृत्ति मात्र से तो वृत्ति मात्र करते व्याख्या ने किया केवल वृत्ति से वृत्ति रूप से शरीर में स्थित मन की शरीर में स्थित मन की वृत्ति रूप से क्या कहूँ शरीर में स्थित मन की वृत्ति रूप से यदि बाहर हुआ धारणा होती है वृत्ति मात्रण का जब वृत्ति रूप से वृत्ति रूप से बाहर कौन होती है वह धारणा होती है मन कहाँ स्थित है शरीर में स्थित मन की वृत्ति मात्र से शरीर के बाहर यदि वह धारणा होती है धारणा कहाँ शरीर से बाहर क्योंकि अभी ऊपर जो है ना शरीर बही तो जो है ना बाहर वृत्ति का होना ही धारणा कहा गया है ना हैं अच्छा वही शब्द इसमें भी आया है ना तो किससे बाहर शरीर से बाहर किससे बाहर तो शरीर में स्थित मन की शरीर के बाहर वृत्ति मात्र से यदि वो धारणा होती है क्या शरीर में शरीर में स्थित मन की शरीर से बाहर यदि बित, वृत्ति मात्र से हुआ धारणा होती है लग गया शरीर में की यदि शरीर से बाहर वृत्ति मात्र से हुआ धारणा होती है तो वह धारणा कल्पिता किसी उच्च से तो वह धारणा कल्पिता इस नाम से कही जाती है किस नाम से कही जाती है कल्पिता मतलब शरीर से बाहर किसी लक्ष्य मन को लगा देना किसी स्थान पर लगा देना धारणा हो जाएगा तो कल्पिता होगी आगे सूत्र में अकल्पिता आया है तो अकिल्पिता को बताते हैं या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूत मनुष्यो वृत्ति किन्तु जो शरीर निरपेक्ष है और वृत्ति भी प्रथमांत है ना वही तो अभ्यपद है ना पर ये वही जो है वृत्ति का विशेषण है तो ये प्रथमान पदों का एक साथ उनमें हो जाएगा तो शरीर निरपेक्षा एक का विशेषण है वृत्ति का है ना और बहिर्भूत तो मनुषा सषेन्त है न इनका समान एक साथ किन्तु जो शरीर निरपेक्ष कौन वृत्ति जो शरीर, से बाहर की। जो शरीर से बाहर स्थित मन की और शरीर है शरीर प्रतिष्ठस् मनसा है ना ऊपर था शरीर प्रतिष्ठा मन था और यहाँ बहिर्भूत मनता इसका शरीर से बाहर स्थित मन की शरीर से बाहर स्थित मन कैसे मैं बताऊंगा शरीर से बाहर स्थित मन की शरीर से बाहर स्थित मन की शरीर निरपेक्ष जो शरीर से बाहर वृत्ति शरीर निरपेक्ष जो शरीर से वृत्ति कहा शरीर से और वृत्ति कैसी शरीर किंतु शरीर में स्थित मन की शरीर से बाहर जो शरीर निरपेक्ष वृत्ति लगेगा किंतु जो शरीर किंतु जो शरीर से बाहर स्थित मन की शरीर से बाहर स्थित मन की शरीर से बाहर शरीर निर्देश वृत्ति मन कहा स्थित है शरीर से बाहर स्थित मन की और वृत्ति कहाँ हाँ शरीर से बाहर स्थित मन की शरीर से बाहर कैसी वृत्ति शरीर निर्देश वृत्ति शरीर निर्देश जो वृत्ति यह है न खु अकल्पिता वह निश्चित रूप खलू तो वाक्य अलंकार में है वह अकल्पिता ऊपर ऐसी ले लेना वह अकल्पिता कही जाती है आप थोड़ा ऐसा समझे दोनों में अंतर कल्पिता और कल्पिता में आता है न मैं, मैं नहीं हूँ ऐसा, भाव ऐसा भावना तो नहीं होती है ऐसी भावना होती है मैं हूँ तो भले ही व्यक्ति ने बाहर धारणा की हुई है किसी भी लक्ष्य में बाहर चित्त को लगा रखा है लेकिन जब ये भाव आएगा मैं हूँ तो ये भाव आएगा? शरीर के, के अंदर आएगा कि बाहर आएगा अंदर आएगा शरीर हूँ यह मतलब नहीं है शरीर के अंदर हूँ शरीर से अलग ही समझेगा जब जिस समय किसी योगी ने शरीर से बाहर चित्त को लगाकर चित्त की मृत्यु को लगाकर धारणा की है उस समय भी यदि ऐसा भाव उठेगा मैं तो ये भाव शरीर के अंदर उठेगा ये मैं कहा शरीर के अंदर हूँ तो उस समय जो है ना जो धारणा होती है ना बाहर उस समय जो बाहर जो होती है ना उसको क्या कहते हैं कल्पिता क्या कहते हैं सूत्र भाष्य देखेंगे शरीर में स्थिर मन की मन तो शरीर में स्थित है ना शरीर में स्थित मन की शरीर से बाहर वृत्ति मात्र से यदि वह धारणा होती है मन तो शरीर में स्थित है और वृत्ति मात्र से वो धारणा होती है तो वो क्या कही जाती है कल्पिता मतलब धारणा तो हो गई फिर मैं हूँ ये भाव आएगा? शरीर से अंदर आएगा तो, तो कल्पिता हो गया अब ध्यान देना। अब शरीर से बाहर इतना तो मैं हूँ मैं हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं सभी जगह हूँ तो फिर बाहर भी क्या लगेगा मैं ये भाव बात हो जाएगा बात हमारी बातों को ध्यान देना की जब बाहर धारणा करने का बहुत अभ्यास हो जाएगा तो मैं हूँ ये भावना कहाँ पर रोने लगेंगी वहाँ भी मैं हूँ सब जगह हूँ ना तो वहाँ भी मैं हूँ ऐसा भाव रोकने लगेगा तो उस समय जो धारणा होगी ना उसको क्या कहेंगे अकलपिता क्या कहेंगे हाँ अकलपिता जाएंगे पहले तो अकल्पिता है ना इसके बाद क्या होगी अकलपिता होगी ना सही बाहर भी है पहले अंदर की तो अकल्पिता यही है तब इसको क्या बोला गया है ये जो शरीर से बाहर जो मन की वृत्ति है ये कैसी है शरीर निर्दिष्ट है शरीर से बाहर जो मन की वृत्ति है ये कैसी है शरीर निर्वृत्ति अच्छी है अभी जो है ना मैं हूँ इस भावना के लिए कोई ऐसा हूँ ये ऐसी भावना नहीं होती है इसलिए इसको क्या कहा शरीर निर्दिष्ट वृत्ति दे दिया दोबारा लगाना किंतु जो गहिर्चस्व शरीर से बाहर ही स्थित की शरीर से बाहर ही स्थित मन की मन में की वृत्ति बाहर चली गई है इसलिए मन को भी बाहर बोल लिया है मन की वृत्ति बाहर जाने से मन को क्या बोल दिया बाहर इस शरीर से बाहर स्थित मन की और शरीर से बाहर शरीर निरपेक्ष वृत्ति शरीर से बाहर कैसी वृत्ति शरीर निरपेक्ष वृत्ति क्यों कहा कि मैं हूँ ऐसा बाहर समझने से ऐसा बाहर समझता है शरीर के अंदर ही नहीं समझता है मैं हूँ ऐसा बाहर ही समझता है शरीर के अंदर ही नहीं समझता है इसने इस वृति को क्या कहा शरीर निर्देश वृत्ति कहा अकल्पिता उसे क्या कहेंगे अकल्पिता वृत्ति कहेंगे अकल्पिता वृत्ति कहेंगे तो पहले कल्पिता वृत्ति होगी फिर क्या होगी अकल्पिता वृत्ति होगी बाहर भी मैं हूँ ऐसा बहुत होने लगेगा आगे लिखना कार दोनों में वो दो होंगी ना <स्थाथ> उन दोनों में कल्पितया साधी अकल्पिता महाविदेह उन दोनों में साधि क्रिया का करता योगी का अध्ययन करेंगे उन दोनों में योगी अकल अकल्पिया है उन दोनों में योगी कल्पितया अकिता महाविदय साधय उन दोनों में योगी कल्पिता है योगी। ना कि कल्पित धारणा के द्वारा अकल्पित महाविदेहा नामक धारणा को सिद्ध करता है योगी कल्पित धारणा के द्वारा अकल्पित महाविदेहा नामक धारणा को सिद्ध करता है लग जाएगी उनकी तो अब महाविदेहा नामक धारणा से क्या होगा तो में बताया ना ज्ञान के आवरण का क्षय होता है ना तो सब जान जाता है और तो ज्ञान के आवरण का क्षय होने पर क्या है कि वो अपने सब कुछ जानता है और अपने चित्त का दूसरे में भी प्रवेश करा देता है यया कर शरीर आविशंति होगी ना हाँ जिस महा विदया नामक धारणा के द्वारा अकल्पित महाविदया नामक धारणा है ना उसके द्वारा योगी दूसरे के शरीरों में भी प्रवेश करता है तो मैं ये शरीर के बाहर और दूसरे के शरीर में भी हो जाएगा ठीक है जिसके द्वारा योगी क्या करता है योगिना पर शरीरानी अविसंत जिसके द्वारा योगी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश करते हैं तारणाता क्या तटा धारणाता और उस धारणा से और, उसे उस थे? थे। बुद्धी सक्था। बुद्धी सक्था और उस तथा से धारणाता देना उस धारणा से किस धारणा से महाविदया नामक धारणा से प्रकाशात्मनो बुद्धि प्रकाश रूप बुद्धि सत्व का तो बुद्धि क्या तथा धारणाता और उस धारणा से प्रकाश रूप बुद्धि सत्व का यदि रजतमो मूलम आवरणम जो रज तमूलक आवरण है बुद्धि सत्व का जो रसतमूलक क्या है बुद्धि सत्व का जो रसतमूलक क्लेश कर्म तथा विवाह रूप तीन आवरण है क्लेश कर्म तथा विवाह रूप तीन आवरण है आवरण किसका है बुद्धि बुद्धिशत्व का आवरण किसका बुद्धि बुद्धिशत्व और आवरण क्या है क्लेश कर्म और विवाह ये तीन आवरण है और इन आवरण का मूल क्या है रजतों में बुद्धि बुद्धित्व का जो रस मूलक आवरण किम रूप है वो क्लेश कर्म तथा विपाक रूप क्लेश कर्म तथा विपाक इन तीनों रूप से ना करने से प्रकाश रूप बुद्धि का जो वो रस मूलक क्लेश कर्म तथा विपाक रूप तीन आवरण क्लेश कर्म तथा विभाक रूप तीन आवरण उनका छता है उनका जाता है और ये ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसा समझे आवरण किसका बुद्धिश्व का क्लेश सब खत्म हो जाएगा का हो जाएगा है है ये ये, ये आवरण तो का है। दूसरा उप कर्म तो है और तीसरा क्या है है ना नीपाक क्या है फिर तो ये ऐसा करो क्लेश कर में हाँ विकास क्या है जैसे आयु और भोग ये तीनों क्या है? है तो इनका क्या होता है हो हो हो जाते हैं ये ये सब सब वो जाता जाता है सब हो जाता है इनका अच्छा. तो विकास इनकी कुल संख्या तीन भी ना एक क्लेश दो कर तीसरा विकास तो इनका हो जाता है अब ये अब देखो ये बहुत दिनों से पार्ट कड़ा है, नहीं है उसको उसको बच दीजिए